को कर्मफल प्रदाता के रूप में हम स्वीकार करते हैं न्यायकारी है हमारे कर्मों को वो ठीक ठीक जानता है जो हमारे कर्मों को ठीक जानता है वही हमें कर्म का फल भी दे सकता है जो कर्मों को नहीं जानता वो कर्मफल भी नहीं दे सकता या ठीक नहीं दे सकता त्रुटि होगी तो परमात्मा जानता है अब वो कर्मफल देने में समर्थ भी है सर्वशक्तिमान भी है यदि वो हमारे कर्मों को जानता हो कर्मों का फल क्या क्या होगा ये भी जानता हो लेकिन फल देने की सामर्थ्य न रखता हो तो भी वो न्यायकारी नहीं कहला सकता न्यायकारी तो तभी बनेगा जब वो दे सकता होगा परमात्मा कर्मों का फल देता है और हम कर्मफल भोगने में बाध्य भी होते हैं हमसे मतलब आत्माओं को यदि लें तो मनुष्य मनुष्यतर जो प्राणी है वहां बाध्यता रहती है प्राय बाध्यता रहती है लेकिन परिस्थितियां भिन्न भिन्न वहां भी होती हैं हम वहां भी हम ऐसी बाध्यता नहीं कह सकते कि इस प्राणी को इसी समय मरना था इसी समय इस, इसकी टांग टूटनी थी इसी समय इसको खाने को मिलना था ये खाने को मिलना था ऐसा मिलना था अथवा अन्य भी जो स्थितियां बनती हैं उनकी उसको हम बिल्कुल निश्चित इसी समय यही वस्तु ऐसे मिलेगी ये दुख मिलेगा वो निश्चितता वहां पर भी हम निर्धारित नहीं कर सकते होती नहीं है वो और मनुष्य के संदर्भ में देखें तो यहां तो कर्म करने की भी स्वतंत्रता है और जो हम फल भोगते हैं उसके लिए भी वो नियम यहां लगता है जो अन्य पशुओं में लगेगा कि इसी समय इतना ही ऐसे ही मिलेगा सुख या दुख वो सब निश्चित हम नहीं कर सकते निश्चित होता ही नहीं है कितना फल मिलेगा ये तो निश्चित होता है और जो फल ईश्वर के द्वारा दिया जाता है वो सब निश्चित और नियमित न्याय ढंग से ठीक ठीक होता है लेकिन हमारे पर अन्यों का भी प्रभाव पड़ता है अन्यों से भी हमारे व्यवहार होते हैं अन्य मनुष्यों से अन्य प्राणियों से विभिन्न परिस्थितियां बनती हैं इसलिए वो एकदम इसी समय इसी स्थान पर ऐसा मिलेगा ये निश्चित नहीं किया जा सकता कल्पना करें विचार करने के लिए कि वो सब हम निश्चित मान लें जैसा कि व्यापक रूप से प्रचलित भी है लोग मानते हैं इस बात को बहुत मानते हैं भाग्य में जो लिखा है वो वैसा का वैसा ही मिलेगा अब यहां तक इस वाक्य के कई अर्थ निकल सकते हैं जितना है उतना ही मिलेगा ये बात तो ठीक है परमात्मा के द्वारा ये साथ में जोड़ेंगे लेकिन जैसे कर्म है वैसा ही मिलेगा के साथ में जब ये जुड़ जाता है कि इसी स्थान पर इसी रूप में इस माध्यम से मिलेगा ये जब हम निश्चित करते हैं तो अब यहां पर फिर सारी की सारी परतंत्रता आती है कल्पना कीजिए एक गाय भैंस कोई भी पशु है उसको हम चारा देते हैं यदि हम कहें कि इसके ऐसे ही कर्म थे इतना ही चारा इसको मिलना है तो हमारी इच्छा या कर्तृत्व तो वहां स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए यदि वैसा है तो इसको यही चारा मिलना था अलग अलग तरह के चारे आते हैं सूखा हरा हरे में भी बहुत प्रकार के सबके इतनी मात्रा में साथ में बाटा भी मिला हुआ है या और जो भी अच्छी चीजें खल वगैरह डालते हैं इतना ही होना था ऐसा ही होना था यदि ऐसा माना जाए पशुओं के संदर्भ में तो ये देने वाले हम हैं मनुष्य देते हैं पालतू पशुओं के संदर्भ में देखिए तो यदि वो सब निश्चित था तो हमें यह भी निश्चित मानना होगा या नहीं कि उसके लिए वही लिखा था इसलिए हम इतना ही दे रहे हैं क्या हमारी स्वतंत्रता वहां पर रहेगी या नहीं रहेगी या नहीं अगर वैसा मानेंगे तो हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है ये ही भोजन इतनी मात्रा में इतने समय में हमारे को देना ही है क्योंकि वो बंधा हुआ है अगर वो बंधा हुआ है तो हम भी बनेंगे क्योंकि वो निश्चित है तो परमात्मा की व्यवस्था से है तो उसमें फिर फेरबदल नहीं हो सकता जितना हुआ है वो उसी के कर्मों के अनुसार हुआ है उतना ही होना था यदि ऐसा मानेंगे तो उससे संबंधित जो कारक हैं जैसे कि मनुष्य उसका स्वामी पशु का वो जैसा जैसा करता है वो भी निश्चित मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा अब हम अपना विचार कर लें कि क्या पशु को चारा देने में कोई उसका सेवा किया स्वामी या तो कर्मचारी क्या इस तरह से बंधा हुआ रहता है अपने हमने भी अलग अलग दिए होंगे चारे पशुओं के और जिससे संबंधित है आप कुत्ते को रोटी देते हैं गाय को रोटी दे देते हैं और कुछ नहीं तो पशु पक्षियों को कुछ दाना दे देते हैं चिटियों को आटा दे देते हैं तो क्या दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम बिल्कुल वही दाना हमारे को आएगा चारे का वही तिनका हमारे पास आएगा जितना है उतना ही आएगा यदि ऐसा माना जाए तो जो उनको ये चीजें देते हैं उनके भी कर्मों को नियत ही मानना पड़ेगा क्योंकि उसको वैसा ही मिलना था इसलिए उसने ऐसा किया है देश के साथ जुड़ी हुई बात है ऐसा ही मानना पड़ेगा कोई ये कहे कि नहीं हम तो स्वतंत्र हैं देने में कम अधिक दे सकते हैं प्रकार भी भिन्न हो सकता है समय की भी भिन्नता हो सकती है पांच मिनट दस मिनट एक घंटा आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर ये सब निश्चित स्वतंत्रता है तो फिर उसको जो मिल रहा है उस, उसकी भी निश्चितता नहीं मानी जा सकती कि यही उसको इसी समय मिलना था यही बात हम अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं मनुष्यों के ऊपर जो हमें कपड़ा मिला जो मकान मिला जो पुस्तकें मिली जो और बहुत सारी जो बस मिली हमारे को कहीं जा रहे हैं? शहर में सिटी बस मिली वैसे कोई बस मिली ऑटो रिक्शा मिला साइकिल रिक्शा मिला ये जो सारी चीजें विभिन्न दुर्घटनाएं हो गई टक्कर हो गई इत्यादि इन सबको यदि निश्चित मान लिया जाए तो हमारी कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी ऐसा ही होना था सब कुछ ऐसा ही होना था इतना ही वेतन मिलना था यही नौकरी लगनी थी इसी से शादी होनी थी इतने ही बच्चे होने थे बच्चों को यही विद्यालय मिलना था यही गाड़ी खरीदनी थी पंचर होना था तो यही होना था पेट्रोल भरवाना था तो इसी पेट्रोल पंप से भरवाना था और ये हमारे प्रत्यक्ष के विपरीत भी जाता है हमारी, हमारा प्रत्यक्ष क्या है इसमें हमारे को स्वतंत्रता है हम ये गाड़ी खरीदें वो खरीदें ये रोटी बनाए वो बनाए रोटी बनाए पराठा बनाए सब्जी बनाए दाल कौन सी बनाए कौन सी खाएं कब खाएं इनकी स्वतंत्रता इतनी स्पष्ट है कि इसमें कोई संदेह या प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता बात नहीं है हम तो इतनी स्वतंत्रता जब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं तब ईश्वर हमें जो कर्मफल देता है ये जो सारी चीजें हम मानते हैं कि परमात्मा के द्वारा और कर्मफल जैसा है वैसा ही मिलेगा उतना ही मिलेगा इसके साथ में जो और चीजें जोड़ देते हैं वो विचार की कोटि में आती है विरोध नहीं होना चाहिए चीजों के अंदर सिद्धांतों में प्रमाणों में विरोध नहीं होना चाहिए जब हमें इतना प्रत्यक्ष है कि हम स्वतंत्रता से किसी को सुख भी दे सकते हैं दुख भी दे सकते हैं सेवा कर सकते हैं किसी की सहायता कर सकते हैं किसी को बाधा पहुंचा सकते हैं मनुष्यों को भी और अन्य प्राणियों को भी तो कम से कम इन व्यवहारों में तो यह हमें साथ में मानना होगा कि यह सब निश्चित नहीं था पहले से निश्चित नहीं था कि ऐसा ऐसा ही होगा अब यदि हम यह मान लेते हैं कि यह सब निश्चित नहीं था तो हमारे को उस सिद्धांत पर आ आती दिखती है कि फिर कर्मफल के अनुसार क्या मिला यह तो फिर हमारे पर निर्भर हो गया कोई दूसरा व्यक्ति किसी को कुछ भी दे देता है ले लेता है सुख दुख दे देता है तो हमारे ऊपर निर्भर हो गया तो जो हमें मिल रहा है वो परमात्मा पर का निर्भर रहा परमात्मा फिर क्या न्याय कर रहा है दूसरे कर सकते हैं तो परमात्मा क्या न्याय कर रहा है और जितना मिलना है वो उतना ही मिलेगा कर्म के अनुसार मिलेगा इस पर भी प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारे मन में ये तो हम कुछ देते हैं लेते हैं हमारे हिसाब से हो रहा है इसमें कर्मफल काम कर रहा है तो यदि कर्मफल को पूरा मानते हैं तो ये स्वतंत्रता वाली बात नहीं दिखती है विरोध लगता है स्वतंत्रता को मानते हैं तो वह कर्मफल में दिक्कत आती है इसका कारण है कि हम एकांगी जब देखते हैं इन दोनों ये दोनों बातें सत्य हैं कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं ये हमारा प्रत्यक्ष है कोई संदेह नहीं इसके अंदर अपने ज्ञान विवेक से हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं भिन्न ढंग से भी कर सकते हैं बहुत विविधता बहुत विकल्प हैं हमारे सामने हर बात के लिए विकल्प है लेकिन कर्म फल प्रदाता है ये भी होना चाहिए तो अब हमारे बीच में फिर क्या हम विचारते हैं कि कैसे फिर यह होता है कि ये कुछ चीजें अन्य प्राणियों के साथ विशेष तौर पर और हमारे साथ भी जैसा जैसा व्यवहार दूसरों का हमारे साथ में होता रहता है अच्छा बुरा और उसके अनुरूप जो हम सुख दुख या प्रगति के अवसर प्राप्त कर लेते हैं साधन प्राप्त कर लेते हैं अथवा बाधा हो जाती है हमारे को प्रगति में ये जो हो रहा है जो हुआ उसके अनुसार हमारे कर्माशय में से पाप अगर दुख और असुविधा हुई है बाधा हुई है तो उतना कर्माशय पाप का हमारा घट जाएगा अगर ऐसा मान लिया जाए तो अन्याय फिर भी नहीं हुआ अन्याय दूसरे ने किया है दूसरे को थोड़ा ना पता है कि हमारा क्या कर्माशय है उसने हमारे को कोई भी हानि पहुंचा दी उसको कर्मफल नहीं कहा जाता है कर्मफल के संदर्भ में दो तीन बातें एकदम स्पष्ट रखनी चाहिए पहले मैंने संकेत किए थे जिसने किया है उसी को मिलता है दूसरे को मिलता है तो फिर ये कर्मफल व्यवस्था ही नहीं रही न्याय व्यवस्था नहीं रही जितना किया है उतना ही मिलता है यानी उसके अनुरूप वो कई गुना होता है लेकिन वो उसके अनुरूप ही मिलता है और कर्म फल वही दे सकता है जो उस उनके कर्मों को जानता है दूसरा नहीं दे सकता तो जब हम परस्पर एक दूसरे को बहुत कुछ देते हैं लेते हैं सुख दुख आदि तो हम तो दूसरे के कर्मों को नहीं जानते हम जानते हैं तो केवल इतना अगर नौकरी दे रखी है काम है तो इतना काम किया तो इतने रुपए। इसके लिए तो जानते हैं लेकिन अन्य जो हम व्यवहार करते हैं दान सहयोग इत्यादि उसमें तो हम ये जान करके थोड़ा ना करते कि इनके कर्म है इसलिए ऐसे वो अन्य विभिन्न कारणों से होता रहता है तो अन्य प्राणियों के साथ भी जो उनको बाधा पीड़ा होती है एक पशु भी दूसरे पशु को मारता है वो भी सब कुछ निश्चित नहीं होता कि इसी दिन इसी समय उसको मारना था इसी समय मौत लिखी थी वो आगे पीछे होती रहती है क्योंकि एक दूसरे का हस्तक्षेप होता रहता है इस शेर को इस हिरण को इसी समय मारना था वो नहीं निश्चित है तो बाधा भी आ सकती है तो कुछ मिनट देर भी हो सकती है कुछ पहले भी हो सकता है छूट भी सकता है तो उनके भी कर्म भोगे जाते हैं भोगे जाते हैं जितने जितने जिसके भोगे गए उसके अनुसार उनके अगर दुख है तो पाप कर्माशय उतना घट जाएगा और अगर हमने सुख भोग लिया है तो उतना हमारा पुण्य कर्माशय घट जाएगा एक कर्माशय की व्यवस्था परमात्मा की यह न्याय व्यवस्था स्थिर रह सकती है इससे हमारे कर्म की स्वतंत्रता भी बनी रही और कर्मफल व्यवस्था भी स्थिर रही उसमें भी कहीं अन्याय नहीं हुआ यदि हम उस सब कर्म की निश्चितता मानेंगे और हमारे को कर्म की स्वतंत्रता नहीं मानेंगे फिर तो धर्म अधर्म कर्म अकर्म की कोई बात ही नहीं है फिर तो सब कुछ निश्चित ही हम बंधे बधाए हैं परतंत्र हैं कर्मफल व्यवस्था तभी बन सकती है जब हम कर्म करने में स्वतंत्र हों नहीं तो ये बन ही नहीं सकती तो एक प्रश्न है लोकेन्द्र जी का क्या पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदला जा सकता है या पुरुषार्थ से केवल आगे का ही कर्माशय बनेगा तो बहुत प्रश्न रहते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध के संदर्भ में तो पहले मैं सीधा उत्तर देता हूं जो अंतिम उत्तर है उसकी फिर समझने के लिए थोड़ी व्याख्या करता हूं तो क्या पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदला जा सकता है इनका जैसा आगे का प्रश्न है कि पुर्श, या पुरुषार्थ से केवल आगे का ही कर्माशय बनता है तो पुरुषार्थ से आगे का कर्माशय ही बनता है पुरुषार्थ से पिछले कर्माशय को हम समाप्त नहीं कर सकते वो तो नया ही बनेगा तो कर्माशय जो भोगा जाना है अच्छा बुरा वो अपना फल देगा और हम जो अब नए कर्म कर रहे हैं अच्छे बुरे उसका कर्माशय एक नया बन रहा है इस दृष्टि से जब उत्तर देंगे तो पुरुषार्थ प्रारब्ध को नहीं बदल सकता पुरुषार्थ प्रारब्ध को नहीं बदल सकता कर्माशय में कोई अंतर नहीं आने वाला है वो नया नया ही बनेगा लेकिन अगर ऐसा सोचते हैं तो दूसरी बात इसका प्रभाव क्या आता है कि फिर तो ऐसा ही होना है मेरे साथ में आज जो मेरी परिस्थिति चल रही है इसको मैं बदल नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरे कर्म के अनुसार है अब जो करूंगा उससे तो आगे का बदलेगा आज की परिस्थिति को मैं नहीं बदल सकता ये जो पीछे मैंने बात कही थी उसको अगर मानेंगे तो ये बात निकल के आएगी उसकी तार्किक अगली बात यह आएगी वर्तमान के पुरुषार्थ से मैं मेरी वर्तमान की परिस्थिति को नहीं बदल सकता आगे ही कि कुछ कर सकता हूं उसके पीछे की बात जुड़ी है कि आज जो कुछ है वो मेरे पिछले कर्मों के अनुसार है अगर यहां ला करके देखेंगे कर्माशय का जो चीज हमारे को मिल रही है अभी उस पर लाके देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर अलग होगा एक दृष्टि से पुरुषार्थ प्रारब्ध को नहीं बदल सकता लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो पुरुषार्थ प्रारब्ध को बदल सकता है परस्पर विपरीत बातें लगती हैं लेकिन फिर भी बदला जा सकता है कैसे इसको थोड़ा उदाहरणों से समझते हैं मान लीजिए मैं एक लौकिक वैसा उदाहरण देता हूं कि एक गिलास के अंदर खारा पानी है नमकीन पानी है ये समझ लीजिए हमारा भाग्य था प्रारब्ध था ऐसा हमारे को पास है नमकीन पानी है अब पुरुषार्थ हमारा क्या है कि हम मीठा पानी चाहते हैं और मीठा पानी उसमें अगर डालें डाल सकते हैं तो मीठा पानी अगर कुछ खारे पानी में डालेंगे तो उस पानी को मीठा बना सकते हैं या नहीं उस गिलास में जो पानी है खारा उसको हमें मीठा बनाना है तो उसको मीठा बना सकते हैं हम विचारते बना सकते हैं नहीं बना सकते बना सकते तो कैसे बनाएंगे उसमें पानी डालेंगे और मान लो हम उसमें मीठा पानी डालते जाए डालते जाए तो जो अतिरिक्त पानी वो बाहर निकलता जाएगा निकलेगा ना मान लो हम उसमें डालें चलो बाहर नहीं निकल रहा तो भी उस खारे पानी में अगर कुछ मीठा पानी डाल दिया तो अब उसका स्वाद कैसा होगा हमने खारापान कम किया अच्छा एक दृष्टि से देखिए क्या हमने वास्तव में खारापन कम किया है जितना नमक था उसमें उतना तो जाएगा ही अंदर वो कम थोड़ा ना हुआ है जितना नमक उसमें था वो कम थोड़ा ना हुआ है लेकिन जो खारापन हमें प्रतीत हो रहा था वो कम हो गया है तो इस पुरुषार्थ ने खारेपन को कम किया या नहीं एक दृष्टि से देखेंगे तो नमक तो कम नहीं हुआ उस दृष्टि से खारापन कम नहीं हुआ दूसरी दुस... दृष्टि से स्वाद की दृष्टि से खारापन कम कर भी कर दिया अच्छा और अगर हम पुरुषार्थ करें उसमें पानी डालते जाएं, डालते जाएं, क्या हम उसको बिल्कुल मीठा बना सकते हैं डालते जाएं और उसमें से पानी गिरता जाए तो जो पानी गिरेगा वो कैसा गिरेगा थोड़ा थोड़ा नमक जाता जाएगा और डालते जाए डालते जाए डालते जाए तो एक समय ऐसा आ जाएगा या नहीं बिल्कुल मीठा बन जाएगा बन सकता है ना अच्छा अब वापस पहली जगह आते हैं वो खारा गिलास था आधा गिलास खारा था और हमको हमने आधा गिलास मीठा डाला तो उसमें अंतर पड़ गया और अगर खारा पानी नहीं होता और आधा गिलास मीठा ही पानी डालते तो, तो भी मीठा भर सकता था वो लेकिन दोनों में अंतर है पहले से खारा पानी था और उसको मीठा करना हुआ तो हमारे को पुरुषार्थ अधिक करना पड़ा तो क्या हम ये कह सकते हैं हमने उस अपने पिछले कर्माशय को हटा दिया उदाहरण दूसरा आप अपने जीवन का ले लेते हैं कि कोई जन्म से शारीरिक दृष्टि से दुर्बल है उतना पहलवान नहीं है बड़ा तगड़ा नहीं है परिवार से जैसा भी शरीर मिला क्या वो तगड़ा बन सकता है वर्तमान पुरुषार्थ से बन सकता है और एक जन्म से भी अच्छा शरीर मिल गया उसको बलवान बचपन से खाना पीना अच्छा मिला वो भी बन सकता है तो जो जिसको शरीर दुबला पतला मिला और वो व्यायाम करके मेहनत करके भी बलवान बन सकता है तो उसने अपने प्रारब्ध को पुरुषार्थ से प्रारब्ध को हटा दिया या नहीं हटा दिया हटाया या नहीं इस रूप में कह सकते हैं हटा दिया लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो वास्तव में हटाया नहीं है एक बचपन से बलवान था उसने भी उतनी ही मेहनत की एक दुर्बल था और उसने भी उतनी मेहनत की परिणाम दोनों के साथ समान रहेंगे या अंतर रहेगा अंतर रहेगा ना पुरुषार्थ दोनों ने बराबर किया है लेकिन शरीर उनका अलग अलग बना और इसको उल्टा भी कर सकते यू पलट के देख सकते हैं कि जिसने जिसका शरीर पहले कमजोर था उसने यदि दुगुना पुरुषार्थ कर लिया दूसरे व्यक्ति की तुलना में तो वो उसके बराबर भी आ सकता है ना आ तो सकता है बराबर लेकिन उसको कितना पुरुषार्थ करना पड़ा दोगुना करना पड़ा तब उसके बराबर आया है वो तब इस दृष्टि से देखेंगे कि उसने अपने प्रारब्ध को हटाया या नहीं कर्माशय को प्रारब्ध को हटाया या नहीं हटाया तो सही एक दृष्टि से कि वो हम पुरुषार्थ से परिवर्तन ला सकते हैं अपनी वर्तमान परिस्थिति में लेकिन एक दृष्टि से देखें तो वास्तव में हटाया नहीं है ये नया कर्म किया पिछले कर्माशय ने अपना काम किया है वहां पर उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ी दुगनी करनी पड़ी ना तो इस दृष्टि से देखेंगे तो पिछला कर्माशय समाप्त नहीं हुआ उसका अपना प्रभाव रहा है जैसे नमक के पानी में नमक के पानी का अपना प्रभाव रहा है उसके लिए हमें अधिक मेहनत करनी पड़ी एक कमरा साफ हो और उसमें फिर हम सफाई करें आसानी से होती है कम पुरुषार्थ में होती है और पहले से मलिनता हो और फिर सफाई करनी हो तो दुग्नी तिगनी सफाई करनी पड़ती है तो मलिनता हटा तो सकते हैं उसके प्रभावों को तो हटा सकते हैं लेकिन जो हमने पहले गंदगी फैलाई है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा हमें इस रूप में तब तो आपके प्रश्न का प्रश्न है कि क्या पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदला जा सकता है तो यदि आप वर्तमान की स्थितियों को देखें जो भी दुर्बलता निर्धनता अज्ञान है उसको हम बदल सकते हैं वर्तमान पुरुषार्थ से लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने अपने कर्माशय को समाप्त कर दिया कर्माशय ने अपना भोग दिया है अपना प्रभाव दिखाया है कुछ हटा नहीं है तो ये इसके बीच का समन्वय है नहीं तो यदि हम ये मानेंगे कि वो कर्माशय हटता ही नहीं है तो फिर पुरुषार्थ पे क्षीणता होती है यदि हम पुरुषार्थ पे मानेंगे कि पुरुषार्थ से हटा सकते हैं तो फिर तो वह पिछला कर्म व्यर्थ हो जाएगा फिर भी न्याय व्यवस्था नहीं रहेगी तो हटता तो है लेकिन इस ढंग से हटता है अब तो इनका आगे कहा है कि सुधार होने पर तो पुरस्कार भी सरकार भी कैदी को दंड से मुक्त कर देती है यदि सुधार हो जाए तो सरकार भी कैदी को दंड से मुक्त कर देती है भाव इनका पीछे ये है कि अगर हमारे को सुधार हो जाए तो पिछले कर्म का फल तो हमें भी नहीं मिलना चाहिए और सुधार भी हो गया और पिछले कर्मों का फल भी हमें अब भोगना ही पड़ेगा ये तो कोई न्याय नहीं हुआ ये तो कोई दयालुता नहीं हुई परमात्मा की जब सरकार भी कर सकती है तो परमात्मा क्यों नहीं करता है न परमात्मा भी करता है ऐसा लेकिन सुधार होना चाहिए अब सुधार हो गया इसकी क्या कसौटी है सुधार हो गया इसकी क्या कसौटी है तो इसकी कसौटी है हमारे मन में भी अगर वो विचार हट गया है संस्कार भी हमने दगबीज कर दिए पूरा विवेक प्राप्त कर लिया है हमने संस्कार सारे दग्ध बीच कर लिए जीवन मुक्त हो गए हैं उस स्थिति में जितना सुधार करना था वो पूरा सुधार कर लिया अब वो कर्माशय फल नहीं देगा यह व्यवस्था वहां भी है लेकिन हम अपने जीवन में सामान्य जीवन में देखें कि मैंने तो सुधार कर लिया है अब तो फल नहीं मिलना चाहिए मेरे को ऐसा नहीं हमें ऊपर से लगता है कि हमने सुधार कर लिया है लेकिन विचार के स्तर पर संस्कारों के स्तर पर अभी बीज बाकी है अभी पूरा सुधार नहीं किया है हमने तो यहां लागू नहीं होता यह नियम तो है लेकिन यहां लागू नहीं होता हमारे संदर्भ में जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते जब तक संस्कारों को दगदबीज नहीं कर देते तब तक तो कर्म का फल हमें भोगना ही है और जब हमने संस्कारों को दगदबीज कर दिया तो फिर वो कर्माशय हमें फल नहीं देगा उस रूप में यह बात स्वीकार की जा सकती तो आप में से आज जो मैंने विषय रखा पुरुषार्थ वाला भाग्य वाला किसी को कुछ तत्काल पूछना है तो पूछिए नहीं कर्म के संदर्भ में हम थोड़ा सा ये एक और समझ लें कि जो अभी पीछे बात जो रखी थी कि हर चीज पहले से तय नहीं है तो जो हमें मिल रहा है उसको क्या कहेंगे हमें जो सुख दुख मिला एक तरफ कहा जाता है जो सुख मिलता है वो धर्म के अनुसार दुख मिलता है वो अधर्म के अनुसार अब वो परमात्मा ने तो दिया नहीं अन्य लोगों ने दिया इसको क्या नाम देंगे क्या इसको हम अपना कर्म फल नहीं माने जितना हमने भोगाया उसके अनुसार हमारा कर्माशय तो क्षीण हो गया यहां तक तो ठीक है लेकिन ये जो हमें मिला इसको फल कहें या ना कहें फल नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे और इसका कर्माशय से क्या संबंध है इस बिंदु के ऊपर और आगे तल करेंगे प्रणव सतार विवाद ऊपच